तीन लोक खंड में गुरुते बड़ा न कोय करता करे न सके गुरु करे सोए बड़ा कठिन वचन है अगाध श्रद्धा हो तो ही समझ में आ सकता है आस्तिक भी थोड़ा डरेगा ये कबीर थोड़ा सीमा के बाहर जा रहे हैं आस्तिक भी कहेगा कि ठीक था

कि गुरु पे श्रद्धा हो लेकिन कबीर अब ये कह रहे हैं तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न खोए पर समग्र अस्तित्व में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं इसलिए हम गुरु कहते हैं गुरु का अर्थ है जिससे भारी और कुछ भी नहीं करता करे न कर सके और परमात्मा भी करना चाहे तो भी न कर पाए

गुरु करे सो हो और गुरु जो करना चाहे वो हो जाए क्या मतलब परमात्मा के ऊपर गुरु को रखने में परमात्मा के साथ रखने तक भी हम जा सकते कि चलो ठीक हमें पता नहीं श्रद्धा का होगा कि गुरु भी परमात्मा है लेकिन परमात्मा के ऊपर

कबीर अति सयोक्ति करते मालूम पड़ते नहीं कबीर यह कह रहे हैं कि साधन साध्य से बड़ा है क्योंकि साधन के बिना तुम साध तक कभी ना पहुंच सकोगे मार्ग मंजिल से बड़ा है क्योंकि मार्ग के बिना तुम मंजिल तक कभी ना पहुंच सकोगे

और जब मार्ग के बिना मंजिल मिल ही नहीं सकती तो कौन बड़ा है जब मार्ग बिल्कुल अपरिहार्य है उसके बिना इंच भर गति नहीं तो मंजिल सिर्फ मार्ग का आखिरी छोर हुआ जब सीढ़ी के बिना तुम चढ़ ही ना सकोगे छप्पर पर तो सीढ़ी छप्पर से बड़ी हो गई

करता करे न कर सके गुरु करे सो हो है और परमात्मा भी जो करना चाहे तो न कर पाए वो भी गुरु करना चाहे तो कर सकता है क्यों उसके कई कारण हैं समझने की कोशिश करें मनुष्य की पहली अवस्था अंधकार अज्ञान भटका हुआ परमात्मा की अवस्था परम ज्ञान पहुंचा हुआ गुरु दोनों के बीच

आधा मनुष्य आधा परमात्मा परमात्मा और मनुष्य के बीच सेतु परमात्मा समझ भी नहीं सकता तुम्हारी तकलीफ तुम कितना ही रो गाओ कितना ही चिल्लाओ परमात्मा के कान तुम्हारी आवाज न सुन सकेंगे क्योंकि वे कान ही उसके पास नहीं वो परम अवस्था है वहां दुख की कोई बात पहुंच नहीं सकती

वो परम शून्यता है वहां तुम चिल्लाते रहोगे आकाश में गूंजेगी बात और खो जाएगी वहां से कोई उत्तर ना आएगा वो आखिरी अवस्था है उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं जुड़ सकता लेकिन गुरु मध्य में वो आधा तुम जैसा है आधा परमात्मा जैसा है वहां दोनों मिलते हैं

वो जैसे संपर्क की जगह जहां दो सीमाएं मिलती जहां तुम्हारा अंत होता है और जहां परमात्मा शुरू होता है उस सीमा पर थोड़ी बात हो सकती है तुम गुरु से कुछ कह सकते हो वो समझेगा क्योंकि वो भी वहीं से गुजरा है जहां से तुम गुजरे हो उन्हीं कष्टों में उन्हीं चिंताओं और दुखों में वो भी जिया है जिनमें तुम अब जी रहे हो जो तुम्हारा वर्तमान है वह उसका अतीत था

जो तुम्हारा भविष्य है वह भी उसका वर्तमान है वो वहां खड़ा है जहां से परमात्मा और तुम जुड़े हो ठीक मध्य में तुम कुछ कहोगे अगर गुरु ने सुन लिया तो गुरु के द्वारा परमात्मा ने सुन लिया तुम कुछ निवेदन करोगे तुम्हारी भाषा उसकी समझ में आएगी क्योंकि तुम्हारी भाषा वो बोलता रहा है परमात्मा को तुम्हारी भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आ सकती

कौन सी भाषा समझेगा परमाणु कैसे समझेगा दूसरे महायुद्ध में ऐसा हुआ कि एक जर्मन सैनिक और एक अंग्रेज सैनिक की बात हो रही थी दोनों का मिलना हो गया युद्ध के क्षेत्र में अंग्रेज सैनिक ने कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है तुम व्यर्थ कोशिश कर रहे हो

उस जर्मन ने पूछा कि सुनिश्चित होने का कारण तो अंग्रेज ने कहा हम रोज प्रार्थना करते हैं परमात्मा हमारे साथ है। उस जर्मन ने कहा प्रार्थना तो हम भी करते हैं और परमात्मा हमारे साथ है। अंग्रेज हंसने लगा उसने कहा तुम पागल कभी तुमने सुना कि परमात्मा जर्मन भाषा समझता है परमात्मा अंग्रेजी भाषा समझता इसमें तुम्हें हंसी आती है

लेकिन सभी कौमों का यही दावा है हिंदुस्तान के पंडितों से पूछो वो कहते हैं संस्कृत देव भाषा है उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब परमात्मा इसको समझता है हिंदी बोल रहे हो बेकार संस्कृत और वो भी बिल्कुल शुद्ध क्योंकि परमात्मा व्याकरण का बड़ा आग्रही

इसलिए तो काशी के पंडित कबीर की फिक्र नहीं किए अंतसंत भाषा बोल रहे हैं <laughs> काशी के पंडितों ने कबीर की भाषा को नाम ही दे दिया सधुक्कड़ी आदमी की नहीं साधुओं की जिनका कोई ठिकाना नहीं कुछ भी बोल रहे हैं कबीर फारसी के शब्द भी उपयोग कर लेते हैं संस्कृत भी कर लेते हैं पाली के भी उपयोग कर लेते हैं

सब का घोल मिल कर देते परमात्मा भी दिक्कत में पड़ता होगा दस पंद्रह व्याख्याकार रखने पड़ते होंगे कबीर क्या बकरा है इसका मतलब निकालो <laughs> परमात्मा तुम्हारी भाषा कोई भी हो ना समझ पाएगा चाहे संस्कृत चाहे अंग्रेजी कुछ भी हो आदमी की भाषा परमात्मा कैसे समझ सकता है

आदमी की भाषा आदमी समझ सकता है लेकिन आदमी ही अगर समझे तो सहायता क्या करेगा गुरु ऐसा आदमी है जो तुम्हारी भाषा भी समझ सकता है और एक तरफ से जिसका जीवन और प्राण परमात्मा में लीन हो गया है एक हाथ तुम्हारे हाथ में और एक हाथ परमात्मा के हाथ में इसलिए तुम जो कहोगे वो समझेगा तुम जो कहोगे वो करेगा वो चाहेगा कि तुम्हारी मांग उचित है

तो कुछ हो सकता है क्योंकि दूसरा हाथ तो उसका परमात्मा का हाथ है वो दोनों हैं इसलिए कबीर कहते हो ठीक कहते हैं मैं भी सहमत हूं अति अतिशयोगती नहीं है ये बात बिल्कुल ही सही है करता करे न करी सके गुरु करे सो हो गुरु समान दाता नहीं जाचक शिष्य समान तीन लोक की संपदा सो गुरु दीना दान

गुरु को जैसा देने वाला नहीं है गुरु का अर्थ ही है जो दिए चला जाए पर वो जो दे रहा है बड़ा सूक्ष्म अगर तुम छुद्र को मांगने गए हो तो वहां से खाली हाथ लौटोगे अगर तुम विराट को मांगने गए हो तो मिलेगा गुरु समान दाता नहीं लेकिन उसका दान तभी संभव हो सकता है जब शिष्य भिखारी की तरह आए तुम अगर अकड़े हुए आए

तुम अगर ऐसे आए जैसे कि तुम हकदार हो जैसे कि तुम्हें मिलना ही चाहिए तो तुम चुक जाओगे जाचक शिष्य समान शिष्य तो ऐसा हो परम भिखारी शिष्य तो ऐसा हो जैसे उसका हृदय सिर्फ भिक्षा का पात्र परम याचक तो गुरु से मेल बनता है

क्योंकि तो दाता से परम याचक का ही मेल बन सकता है वो उलिझता हो और तुम उल्टे घड़े की भांति हो तो सब व्यर्थ चला जाएगा भिक्षुक का अर्थ भिक्षु जिसका घड़ा सीधा है ऐसा हुआ चीन में एक बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ लीह तजू लाओसे के परंपरा शिष्यों में एक

शिष्य उसके पास आया कुछ पूछा ली तो सुने का समय आने पर जवाब देंगे तैयारी चाहिए पूछते तो हो लेने की हिम्मत है। दे तो दूंगा दब तो ना जाओगे उसमें पता है क्या मांगते हो

से थोड़ा डर गया फिर साल भर चुप ही रहा लेकिन उसने देखा उत्तर तो दिया नहीं इस आदमी ने साल भर बाद छोड़कर चला गया दूसरे गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा कि साल भर लीतजू के पास था कुछ मिला नहीं इसलिए यहां आया हूं उसने कहा तू अभी यहां से चला जा क्योंकि तेरे पास पाथरी नहीं है जब लिह तजू भर सका मैं गरीब आदमी

मैं तुझे क्या दूंगा ली के पास से खाली हाथ लौटाया पागल तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तू जा तू भाग नहीं तो तू लोगों से कहेगा कि मेरे पास भी साल भर रहा और बेकार लौटाया ऐसी बात सुनकर वो फिर ली के पास वापस लौटा उसने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है अब मैं क्या करूं एक दो जगह गया उन्होंने कहा जब ली के पास गए

जब उस विराट सरोवर के पास से प्यासे लौट आए तो हम तो छोटे डबरे हम तुम्हारे काम न पड़ेंगे तो मैं वापस आया हूं तो ले तजुने का सुन मैं अपने गुरु के पास आया तो तीन साल तो गुरु ने मेरी तरफ देखा ही नहीं पूछने का सवाल ही ना उठा क्योंकि वो देखे ही नहीं वो सब की तरफ देखे वो मुझे छोड़ दे और वो इस तरह छोड़ दे जैसे वहां खाली जगह है

इशारा मैं समझ गया कि मुझे खाली जगह की भांति हो जाना चाहिए इसलिए मुझे नहीं देखता अगर तुम होते ली तजू ने कहा तो तुम भाग गए होते तुम्हारे अहंकार को चोट लगती कि मैं आया हूं और मुझे देखा नहीं जा रहा तीन साल जब मैं बैठा रहा और धीरे धीरे राजी हो गया कि ठीक जो उसकी मर्जी तो एक दिन उसने मेरी तरफ देखा

आनंद की वर्षा हो गई इतना पुलकित हो गया मैं जैसा कभी भी ना था क्योंकि तीन साल चुपचाप बैठे रहना ऐसे जैसे हुई नहीं वो देखे ही नहीं औरों से बात करे औरों से चीत करे पूछे तांचे, मेरी तरफ देखे ही नहीं और एक दो दिन की बात नहीं तीन साल लंबा वक्त पर पर्याप्त हो गया मैं भर गया फिर तो फिकिर ही ना रही

कि वो देखता कि नहीं देखता तीन साल और बीत गए पहले उसने मुझे शून्य होने का इशारा किया और जब उसने आंख मेरी तरफ देखी तो मैं समझ गया उसका इशारा कि अब मुझे देखने वाला दृष्टा हो जाना चाहिए जैसा उसने देखा ऐसे ही अब मैं अपने को देखूं तीन साल में अपने को देखता रहा तब एक दिन उसने नजर मेरी तरफ की और पहली दफे वो मुस्कुराया

धन्य मेरे भाग में भर गया अब मैं समझ गया उसको मतलब शून्य हो जाओ साक्षी हो जाओ आनंदित हो जाओ तब मैं अकारण मुस्कुराने लगा अकारण हंसने लगा अकारण उत्सव मनाने लगा अकारण प्रसन्न होने लगा लोग समझे पागल हो गया तीन साल बाद वो मेरे पास आया उसने मेरे सिर पे हाथ रखा उसने कतरी

साधना पूरी हो गई अब मुझ में तुझ में कुछ भेद न रहा अब तू जा दूसरों को जगा तुझे मिल गया अब बांट और एक तू है ली तजू ने कि साल भर यहां बैठा तो जरूर रहा लेकिन क्षण भर को भी शांत ना हुआ और तेरे मन में वही प्रश्न गूंजता रहा कि कब उत्तर मिलेगा

जैसे उत्तर ज्यादा महत्वपूर्ण था गुरु कम महत्वपूर्ण था तुम्हारे प्रश्न तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ते हैं अहंकार के कारण उत्तर चाहिए वो भी अहंकार की मांग है लेकिन जिससे तुम उत्तर पाना चाह रहे हो जब तक तुम उसे ना देखोगे तब तक कोई उत्तर नहीं मिल सकता सत्संग का यही अर्थ है गुरु के पास चुप होकर बैठ जाना उसकी जब मर्जी होगी जब तुम तैयार हो वो भर देगा

उसके हाथों में अपने को छोड़ देना गुरु समान दाता नहीं जाचक शिष्य समान तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन दान गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ गढ़ गढ़ काढ़े खोट अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट बड़ा प्यारा वचन है कुम्हार को देखक भी घड़े को गढ़ता है

गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है और शिष्य को तैयार कर रहा है वो एक कुंभ की भांति एक गढ़े की भांति वो कुम्हार है और क्यों तुम्हें गढ़े की तरह बना रहा है ताकि तुम भरे जा सको गढ़ा तो खालीपन है गढ़े की दीवाल गढ़ा नहीं है

घड़ा तो खालीपन है वो जो शून्य भीतर है वही घड़ा है वो तुम्हारे चारों तरफ एक पतली मिट्टी की दीवार उठा रहा है और भीतर एक शून्य निर्मित कर रहा है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है गड़गड़ काढ़े खोट और वो जो जो कमी है और जहां जहां जरूरत है

जो जो हटाना है जो जो गढ़ना है उस श्रम में लगा है अंतर हाथ सहार दे कुमार को देखने जैसा है क्योंकि वो भीतर से तो सहारा देता है गड़े को भीतर से तो मिट्टी को सहारा देता है और बाहर से चोट करता है सारे गुरु की की प्रक्रिया यही है भीतर से तुम्हें सहारा देता है बाहर से तुम्हें चोट देता है

अगर तुमने बाहर की ही चोट देखी तो तुम भाग खड़े हो अगर तुम्हें भीतर का सहारा दिख गया तो बाहर की चोट बड़ी प्रीतिकर हो जाएगी तुम धन्य समझोगे कि बाहर से चोट दी क्योंकि दोनों जरूरी हैं। भीतर के सहारे से घड़े की दीवार निर्मित होगी अन्यथा गिर जाएगी बाहर की चोट से मजबूत होगी अन्यथा पहली प्रक्रिया पानी भरने की ओर फूट जाएगा

बाहर से चोट देनी जरूरी है मजबूती के लिए सब तरह की चोट देगा वो जो भी चोटें बाद में पड़ सकती जिनसे घड़ा टूट जाता वो सब चोट गुरु देगा कठिन यही है क्योंकि जैसे चोट लगती है सिर्ष भाग खड़ा होता है उस चोट लग गई मेरी तरफ देखा नहीं मुझे कहा नहीं कि आओ बैठो मुझे सम्मान न दिया

या कुछ ऐसी बात कही कि मेरा अपमान हो गया या कुछ इस ढंग से उत्तर दिया कि चोट मार दी बाहर से चोट जरूरी है अन्यथा तुम मजबूत ना हो सकोगे और जब वर्षा होगी पूर्ण की तो तुम फूट जाओगे भीतर से सहारा गुरु के दोनों हाथ वो भीतर से तुम्हें सहारा देगा ताकि तुम अभी ही ना टूट जाओ

बाहर से चोट देगा ताकि तुम कभी भी ना टूटो गुरु कुम्हार सिंभे गड़गड़ काढ़े खोच अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माए कहे कबीर तादास को तीन लोग है

गुरु को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माए क्या मतलब है गुरु को सिर पर रखना आसान आज्ञा मान के चलना कठिन लेकिन आज्ञा मान के चलना ही सिर पर रखने का अर्थ है बहुत सुविधापूर्ण है कि गुरु के चरणों में सिर रख दिया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता

भीतर तो तुम झुकते ही नहीं बाहर ही झुक जाते हो भीतर तो तुम अकड़े ही रहते हो एक घर में मेहमान था और गृहिणी अपने बच्चे को डांट रही थी वो काफी शोरगोल उपद्रव मचा रहा था आकर उसने कहा कि बहुत हो गया जाओ बैठ जाओ उस कुर्सी पर इसी वक्त और बच्चे समझ जाते हैं कि कब सीमा आ गई

तो वो जाके कुर्सी पे बैठ गया फिर वहां से घूर के मां को देखता रहा उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं बाहर बाहर बैठे हैं भीतर तो हम खड़े ही <laughs> बाहर बाहर झुकना बहुत आसान बाहर बाहर सम्मान बताना बहुत आसान आज्ञा मान के चलना बहुत कठिन क्योंकि वो भीतर झुकना है

गुरु जो कहे आज्ञा मानने का अर्थ है कि उसमें तुम तर्क मत लगाना क्योंकि तुमने तर्क लगाया सोचा फिर माना तो तुम अपनी आज्ञा मान रहे हो गुरु की नहीं तुम्हारी बुद्धि ने कहा ठीक है तो तुमने किया लेकिन अगर बुद्धि तुम्हारी यह भी कहे कि ठीक नहीं तब भी तुम आज्ञा गुरु की ही मानना तभी तो बुद्धि टूटेगी और गिरेगी

जब तुम बुद्धि की ही सुनते जाओगे तो तुम सिर से नीचे ना उतर सकोगे हृदय तक तुम्हारी जड़े ना पहुंच पाएंगे गुरु बहुत बार ऐसी बात तुम्हें करने को कहेगा जिसे वो भी जानता है कि वो अतर्क है जिसे वो भी जानता है कि बुद्धि राजी ना होगी जिसे वो भी भलीभांति जानता है कि कोई भी साधारण आदमी कहेगा क्या पागलपन गुरुजीफ

अपने शिष्यों को ऐसी आज्ञाएं देता था जो कि बिल्कुल बुद्धिहीन है एक आदमी आया उसने कभी शराब नहीं पी सच्चरित्र आदमी है शाकाहारी है और उससे गुरुजीत ने कहा कि तू मांस खा और शराब पी साफ बात है कि आदमी पागल है

और इस आदमी चौंका होगा उसने कहा क्या कह रहे हैं आप आदमी बाघ खड़ा हुआ गुरजीएफ के एक ने पूछा कि क्या प्रयोजन था गुरजीएफ ने कहा कि प्रयोजन सीधा और साफ है यह आदमी मांसाहार के विरोध में यह आदमी शराब के विरोध में

और मांसाहार न करने और शराब न पीने के कारण इसने एक भयंकर अहंकार को जन्म दे दिया है मैं पवित्र मैं नैतिक मैं धार्मिक मैं शाकाहारी ये अक्ल तोड़नी पड़ेगी शाकाहारी आदमी है तो गुरुजेव कहता है ये मांस खा लो सारी बुद्धि कहेगी कि भ्रष्ट करने की उपाय ये कोई गुरु है

लेकिन कुछ रुक जाते थे और गुरु ने कहा तो मानसाहार कर लेते थे जब गुरु ने कहा तो ठीक फिर दोबारा नहीं कहता था उनसे वो कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि जैसे ही को उठाने गया उसने रोक दिया कि बस हो गया बात हो गई कोई मानसाहार का प्रयोजन नहीं महिलाएं आती गुरु के पास तो वो कहता कि पहले सब जेवरात उतार कर मुझे दे दू एक महिला एक बहुत बड़ी संगीतज्ञ महिला बहुत धन था बड़े

बहुमूल्य जेवरात थे और जब गुरु के पास जाए तो सब जेवर पहन के गई थी जैसा कि लोग मंदिरों में जाते वहां इतने लोग देखने वाले होंगे उसको पता भी नहीं था और गुरु जी ने कहा बात पीछे ये रुमाल रखा है उसने तब सब तेरे जेवर रखते उस स्त्री ने अपने सब जेवर उतार कर रख दिए गुरुजी अपने रूमाल बांध के अपने कोर्ट में डाल लिया बातचीत हुई स्त्री चली गई रात

गुरजेफ ने रूमाल वापस पहुंचा दिया स्त्री चकित हुई क्योंकि गहने उतने ही नहीं थे ज्यादा थे गुरजेफ ने कुछ और गहने उसमें डाल दिए थे पंद्रह दिन बाद एक दूसरी महिला आश्रम में आई उसने कहा कि मैंने सुना है कि गुजरे गुरजेफ अक्सर गहने मांग लेता है तुमसे भी मांगे थे उसने कहा मुझसे भी मांगे थे लेकिन रात वापिस पहुंचा दी उसने कहा तब कोई भय नहीं

वो गई गुरजेफ ने जैसे गहने मांगे सब उसने उतार के रख दिए और चूंकि उसे ये भी पता चल गया था कि ज्यादा भी गुरजेफ ने भेजे तो जितने उसके पास थे सब ले आई थी गुरजेफ हड़प गया कभी ना भेजे वापस गुरु को तुम धोखा न दे सकोगे वह असंभव है

तुम्हें तोड़ना ही है उसे तुम जैसे हो तुम्हें मिटाना है ताकि तुम्हें नया बनाया जा सके तुम्हारे कुंभ को फिर से गढ़ना है तुम्हारी बुद्धि से नहीं चलेगा श्रद्धा का अर्थ है कि अब मैं नहीं अब तू है श्रद्धा का अर्थ अब जो तू कहेगा वह हम पूरा करेंगे कई बार बड़ी अद्भुत घटनाएं घटी

मारपा अपने गुरु के पास गया तिब्बत का एक फकीर सीधा आदमी था लेकिन वो इतना सीधा और सरल था कि दूसरे शिष्य संकित हो गए कि जल्दी ही वो गुरु का उत्तराधिकारी हो जाएगा था भी वो उत्तराधिकारी हुआ भी शिष्यों ने अड़चन डालनी शुरू की शिष्यों ने मारपा को एक दिन कहा कि गुरु ने आज्ञा दी गुरु को पता नहीं था गुरु ने आज्ञा दी है कि अगर तुम्हारी श्रद्धा सच

तो इस पहाड़ से कौन जाओ मारपा कौन गया शिष्य भागे नीचे पहुंचे बड़ी भयंकर खाई थी उसमें बचने का कोई उपाय ही नहीं था और वो एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था उन्होंने समझा कि संयोग ही होगा ये हो ही नहीं सकता संयोग की बात है मकान में आग लगी थी उन्होंने कहा गुरु की आज्ञा है कि भीतर प्रवेश कर जाओ

उसने गुरु से जाके भी कभी नहीं पूछा कि तुम ये आज्ञाएं भी भेजते हो कि ये ही लोग करवा रहे हैं इतनी भी क्या श्रद्धा उसकी मर्जी वो आग में घुस गया उसके वस्त्र तक न जले नदी पार कर रहे थे शिष्य ने कहा कुंज जाओ तुम तो पानी पे चल सकते हो क्योंकि कहा है शास्त्रों में कि जिसकी श्रद्धा अटूट है वो पानी पे चल सकता मारपा पानी पे चल गया

तब संयोग मानना मुश्किल हो गया उन्होंने गुरु को जाके कहा कि बड़ा जहरानी की बात है माफ करें हम आपके नाम से इसको सताते रहे लेकिन आपके नाम की महिमा अपार है ये तो आग में चला गया जला नहीं पहाड़ से कूद गया मरा नहीं पानी में चल गया गुरु को अक्कड़ हुई

गुरु कोई ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति नहीं था सच्चरित्र था आचरणवान था सब तरह के योग साधन किए थे लेकिन अभी पहुंचा नहीं था उसने कहा जब मेरे नाम से मारपा चल गया तो मैं खुद तो उसने अपने शिष्यों से कहा इसमें क्या बात है मारपा की क्या खूबी मेरे नाम का रहस्य

एक दिन सब नाव पर चल रहे थे तो शिष्यों ने कहा कि आज आप पानी पर चलें। उसने कहा इसमें क्या कठिनाई है वो चला और डूब गया बामुश्किल उसको निकाला जा सका मारपा गुरु के नाम के कारण नहीं चल रहा था मारपा श्रद्धा के कारण चल रहा था

अगर तुम ठीक समझो तो श्रद्धा ही गुरु है गुरु तो बहाना है खूटी है उस बहाने तुम्हारे भीतर श्रद्धा जग जाए तो कभी कभी ऐसा भी अनहोना हुआ है कि गुरु तो गुरु था ही नहीं और शिष्य पहुंच गए और ऐसा तो रोज होता है कि गुरु गुरु था और शिष्य नहीं पहुंचे श्रद्धा ही सूत्र है आज्ञा का है वो जो कहे

तुम्हारी बुद्धि को संगत लगे असंगत लगे तुम अपना हिसाब मत लगाना तुम बुद्धि को कहना तू किनारे गुरु की सुनूंगा और जैसे ही गुरु को सुनने की क्षमता बढ़ेगी वैसे ही वैसे गुरु के सामने झुकने की क्षमता बढ़ेगी गुरु सिर पर हो जाएगा जिस दिन तुम्हारी बुद्धि सिर से उतर जाएगी गुरु तुम्हारी बुद्धि हो जाएगा वो तुम्हारा विवेक बन जाएगा वही अर्थ है गुरु को सिर पर राखिए

चलिए आज्ञा माए कहे कबीर तादास को तीन लोग डरनाए गुरु गोविंद दोई खड़े काको लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए इस सूत्र के दो अर्थ हो सकते हैं दोनों प्रतीकर गुरु गोविंद दोई खड़े काकू लागू पाओ फिर ऐसी घड़ी आई कबीर अपना अनुभव कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों सामने खड़े थे ऐसी घड़ी आएगी एक दिन

गुरु तो द्वार है आज नहीं कल गोविंद प्रकट होगा गुरु तो मार्ग है आज नहीं कल मंजिल आएगी और पहली घड़ी में तो ऐसा होगा कि गुरु भी मौजूद होगा गोविंद भी मौजूद होंगे तब ऐसी घड़ी में किसके पैर छू तो कबीर कहते हैं बड़ी दुविधा में खड़ा हो गया गुरु गोविंद वोई खड़े काको लागू पाऊं पहले किसके पैर छू

दूसरे वचन के दो अर्थ हो सकते हैं पहला अर्थ बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताओ तो कबीर कहते हैं कि बलिहारी गुरु तुम्हारी कि जब मैं दुविधा में था तुमने तत्क्षण इशारा कर दिया कि गोविंद के पैर छुओ बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताए जैसे मैं दुविधा में था आपने इशारा कर दिया कि गोविंद के पैर छू क्योंकि मैं तो यहां तक था मैं तो राह पर लगे हुए

पत्थर के मील के पत्थर की तरह था जिसका इशारा आ गया मंजिल आ गई अब मेरा कोई काम नहीं अब तुम गुरु को छोड़ो गोविंद के पैर छोड़ो एक तो ये अर्थ है साधारणता यही अर्थ किया जाता है दूसरा अर्थ और भी कीमती है और मेरी प्रतिति दूसरे अर्थ के साथ है क्योंकि पहले जो वचन है

वो दूसरे अर्थ के साथ सही होंगे दूसरा अर्थ है गुरु गोविंदोई खड़े काके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद में हूं किसके पैर लगूं गुरु गोविंदोई खड़े फिर मैंने गोविंद को छोड़ा गुरु के ही पैर छुए क्योंकि उसकी ही बलिहारी उसी ने गोविंद को बताया है यही अर्थ ठीक होगा क्योंकि पूरे आगे के सूत्र जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं

तीन लोक नोखंड में गुरु ते कोए करता करे न कर सके गुरु करे सो हो परमात्मा से ऊपर कबीर जब गुरु को रख रहे हैं तो दूसरा ही अर्थ संगत है और होना भी वही चाहिए क्योंकि उस आखिरी पड़ाव पर जहां से गुरु से विदा होंगे जहां से गोविंद की यात्रा शुरू होगी

यही उचित है कि गुरु के ही पैर छुए जाएं उस आखिरी पड़ाव पर वो विदाई का क्षण है उसके बाद गुरु नहीं होगा गोविंद ही होंगे उस दिन बीच का सेतु हट जाएगा उस दिन बीच में जो अब तक हाथ पकड़ के लाया था वो विदा हो जाएगा उस विदाई के क्षण में यही उचित है कि कबीर ने कहा हो

कि मैंने फिर गुरु के ही पैर छुए क्योंकि बलिहारी उसी के उसके बिना यहां तक ना आ सकता उसके कारण ही यहां तक आया हूं और यही बात आगे के सूत्र से भी सघन होती है हरी रूठे गुरु ठोर है गुरु रौ रूठे नहीं ठोर हरी रूठ जाए तो उपाय क्योंकि हम गुरु के पास जा सकते

हरी रूठे गुरु ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर और गुरु रूठ जाए तो कोई उपाय नहीं क्योंकि गुरु के बिना हरी के पास तो जा नहीं सकते हरी के बिना गुरु के पास जा सकते हैं गुरु के बिना हरी के पास नहीं जा सकते हैं हरी रूठे गुरु ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर शिष्य की समग्र साधना

गुरु की छाया बन जाने की वो समग्र समर्पण है वो अपने आपे को बिल्कुल खो देना है तभी तो गुरु तुम्हें तैयार कर पाएगा उस परम घटना के लिए जहां तुम्हारा आपा परमात्मा में खोएगा गुरु तैयार कैसे करेगा अगर ठीक से समझो तो गुरु उस परम घटना का प्राथमिक

तैयारी उस परम अनुभव की जहां आत्मा परमात्मा में खोती है गुरु में खो के तुम तैयारी करते हो वो पूर्व प्रशिक्षण है जब पूरा हो जाएगा उसी क्षण द्वार खुल जाते उसी क्षण गुरु गोविंद दोनों खड़े हो जाते वहां से गुरु विदा होगा और गोविंद की यात्रा शुरू होगी

तो ऐसा समझो कि तीन यात्रा पथ एक है जो तुमने अपनी बुद्धि से चुना जो अहंकार का पथ है दूसरा है जो परम ब्रह्म का पथ है दोनों समानांतर हैं कहीं मिलते नहीं तीसरी एक बीच की गली है जो इन समानांतर पथों को जोड़ती है वो गुरु है

वो तुम्हारे अहंकार को विसर्जित करता है अहंकार से दूर ले जाता है निर अहंकार ब्रह्म के पास पहुंचाता है जितने तुम पिघलते हो उतना ही परमात्मा सघन होता है जितने तुम मिटते हो उतना ही वो प्रकट होता है लोग पूछते हैं परमात्मा कहाँ है उन्हें पूछना चाहिए कि मैं इतना ठोस क्यों हूं परमात्मा को जगह कहाँ आने की

तुम्हारा घर बुरी तरह भरा है तुमसे ही भरा है गुरु खाली करेगा और इसके पहले कि परमात्मा उतर सके परमात्मा तो बहुत अज्ञात है उससे तुम डर जाओगे आज अगर वो आ भी जाए तुम्हारे द्वार पर तो तुम द्वार ही न खोलोगे तुम ऐसे भागोगे वहां से अपना घर छोड़ोगे कि दोबारा घर लौट के ना आओगे क्योंकि परमात्मा तो विराट है वो विराट खाई तो तुम्हें बहुत घबरा देगी तुम चक्कर खा जाओगे

गुरु तुम्हें धीरे धीरे राजी करेगा ऐसा समझो सागर में नदी गिरती है तुम्हें अपनी नदी अपनी नाव को सागर में ले जाना तो तुम नदी में अपनी नाव को छोड़ते हो नदी में नाव को चलाने का अभ्यास करते हो नदी में अभ्यास हो सकता है खतरा कम है।

सागर में अभ्यास नहीं हो सकता खतरा बहुत ज्यादा है तैरना सीखना हो तो नदी में सीखना उचित है जहां किनारे हैं जहां किनारों पर लोग हैं तुम्हारी आवाज पहुंच सकती है जहां कोई बचा सकता है जहां सुविधा हो सकती है गुरु नदी की धार है वो गंगा है उसमें तुम तैरना सीख लो

धीरे धीरे गंगा तुम्हें सागर में ले जाएगी फिर सब किनारे छूट जाएंगे फिर वहां कोई सहारा न होगा वहां तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे उस परम एकांत के पहले गुरु का संग साथ जरूरी है गुरु के पहले तुम भीड़ में हो भीड़ यानी अनेक अनंत गुरु यानी दो द्वैत

ब्रह्म यानी एक अद्वैत इसके पहले कि तुम भीड़ से हटो तुम्हें दो के लिए राजी होना पड़े तब तुम दो से भी हट सकोगे और एक के लिए राजी हो जाओगे ठीक कहते हैं कबीर गुरु गोविंद दोई खड़े काको लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए हरी रूठे गुरु ठोर है गुरु रूठे नहीं ठौर आज इतना